पुनः भगवते श्रुति कहते हैं हरे हे ओम माम तमिद करवम प्रथमम तद्व अपो यत्र देवाय समागच्छन्त विश्वय आजसियानाभ बद्धय का मर्पीतम यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्यो अर्थात वह परम तत्व सभी देवताओं का आस्त्र है सभी उस परम तत्व को प्राप्त होते हैं उस परम तत्व ने सर्वप्रथम जल को अपने गर्भ में धारण किया परम तत्व ने नाभि में एक ही परम तत्व अदिश्टत है जिसमें सारे भवन स्थित हैं उस परम तत्व ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड को रचा उसे आप और हम लोग नहीं जानते वह परम तत्व सब में है तथा सब से अलग भी है कोरे से ढके बादल की तरह लोग उस परम तत्व के बारे में विविध व्यर्थ धारणाओं से ग्रसित रहते हैं उस परम तत्व की स्तुति नहीं कर पाते सर्वप्रथम विश्व का निर्माण करने वाले देवता पृथ्वी पर आए तत्पश्चात पृथ्वी आदि गंधर्व हुए पृथ्वी पालक औषधियों में जल उपजाने वाले तीसरे क्रम में हुए प्रथम रक्षक सभी जलों के गर्भ को विविध रूपों में धारता है इंद्रदेव शीघ्रता से शत्रुओं पर हमला करने वाले हैं भृशव जैसे बलवान हैं घनघोर गर्जना करने वाले हैं शत्रुओं को छوبकारी हैं पल भर में शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं इंद्रदेव अकेले ही ऐसे वीर हैं जो सैकड़ों शत्रुओं की सेना को एक साथ जीत लेते हैं गर्जना से पल भर में शत्रुओं को जीतने वाले हैं आक्रमण के विविध तरीकों से शीघ्र ही युद्ध में तैयार होने वाले हैं संगठित सत्रों को भी जीतने वाले हैं इंद्रदेव से जुड़कर हम उनके साथ सहस पूर्वक बल पूर्वक हाथ में बाण लेकर शत्रुओं को जीत जाएं सुख पूर्वक जीवन गुजारें इंद्रदेव हाथ में बाणधारी हैं वीरों को संगठित करने वाले हैं संगठित सत्रों को भी जीतने वाले हैं सोमpai hain satru par baan prahari hain ugra hain dhanushdhari hain vah hamare raksha karne ki kripa kare hey brahmapati dev aap charon ko rath se bhraman karte hain aap rakshason ka vinash karne wale hain aap mitron ki badhaon ko dur karne wale hain yuddhon mein vinash karne walon ko yuddh se jeeta jata hai athva yuddh mein jeette hue hamare rathon ki raksha karne ki aap kripa kare इंद्रदेव बल के ज्ञाता हैं बुद्धि में स्थिर हैं प्रकृष्ट वीर हैं सामर्थ्यवान हैं बलशाली हैं साहसी हैं वीर हैं प्रसिद्ध बलशाली हैं शत्रुओं की भूमि जीतने वाले हैं आप सदैव जीतने वाले रथ पर सवार रहते हैं हे देवगण आप कामधेनु नासकों का भेदन करने वाले हैं आप गौओं को जानने वाले हैं आप वज्र जैसी वज्र जैसी भुजाओं वाले हैं जीतने वाले हैं ओज से सत्रों के नाशक हैं आप इंद्र को वीरों के योग्य कार्यों के लिए उत्साहित लाएं आप स्वयं भी उनका अनुकरण करें हम इंद्रदेव के शाखा हैं हे इंद्रदेव सत्रों को पूरित रह नष्ट करने वाले हैं भव प्रोधी हैं सत्रों को पूरी तरह हराने वाले हैं इंद्रदेव हमारी सेना की रक्षा करें इंद्रदेव हमारे सेना को पूरी संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें इंद्रदेव इन सब के नेता हैं बृहस्पति और इंद्र दोनों देव सेना का नियंत्रण करते हैं सोम यज्ञ के सम्मुख रहते हैं मरुद गण सेना के आगे आगे रहते हैं विष्णु दाहनी और इंद्र वरुण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं इंद्र राजा आदित्य देव की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं इंद्रदेव मरुद गण की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं महान मन वाले लोगों में देवताओं का जयघोष गूंजता है हे इंद्रदेव आप धनवान हैं आप अपने आयुधों को तीखा कीजिए वीरों को उत्साह दीजिए अश्वों को शीघ्र जाने के लिए उत्साहित कीजिए आप शत्रु नाशक हैं बलशाली हैं रथों के जयघोष सब ओर गूंजे हमारे इंद्रदेव ध्वजाओं की अच्छी तरह फैलाते हैं हमारे शत्रुओं को जीतें हमारे बाण शत्रुओं को जीतें हमारे वीर उत्तरोत्तर विजयी हों देवगण यज्ञों में हमारी रक्षा करें व्यादियां हमारे शत्रुओं के चित्त को भुलाएं लुभाएं उनके अंगों को ग्रहण करें अन्धृदयता से शत्रों के चित्त को चવાય उनके हृदय में शोक व्यापें शोक से सतप्रगहन अंधकार में डूब जाएं ब्रह्मज्ञानमय वचनों से बाण तीखे होकर अमित्रों पर गिरें शत्रों पर प्रहार करें उनका उच्छेदन करें हे नरो इंद्रदेव विजयी हूं इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें उनकी भुजाएं उग्र हों जिससे वह सत्रों पर आक्रमण कर सके مردوں کی सेना ہمارے वेग के साथ स्पर्धा करने वाले सत्रों तक पहुंचे ताकि भ्रम हो जाने के कारण एक दूसरे को जानने में असमर्थता हो जाए तथा अपने ही लोगों का वह नाश न करें जहां बाण ऐसे गिरें जैसे बिना चोटी वाले बालक गिरते हैं वहां इंद्रदेव हमें सुख प्रदान करें बृहस्पति देव हमें सुख प्रदान करें आदिति देव हमें सुख प्रदान करें स्वामी देव हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें हम वीर अपने अंगों को कवच से ढकते हैं वरुण देव अपने दृढ़ बनाए सोम राजा हैं वह सबको अमृत से अमर बनाए वरुण देव वरी हैं वह हमें विजयी करें देव गण उन्हें आनंदित करें हे Agne हम यजमान आपके लिए घी से आहुति भेंट करते हैं आप उसे से तृप्त होइए आप हमें धन से पुष्ट कीजिए हमारे लिए सुख प्रदान कीजिए आप हमें बहुत प्रजा से समृद्ध कीजिए हे इंद्रदेव आप हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाइए आप हमारे सजातियों को हमारे वश में कीजिए आप हमें समान ब्रजस्व दीजिए आप हमें देवताओं को उनका भाग देने में समर्थ बनाइए हे अग्निदेव हम जिसके घर पर यज्ञ कर्म करते हैं अग्नि को हवि प्रदान करते हैं आप उसकी बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए सभी देवता उसका अप्रचक्ष स्वीकार करें सभी ब्रह्म ज्ञान के स्वामी हो जाएं हे Agne सभी देवतागण मन से आपका भरपूर विस्तार करने की कृपा करें आप हमारा कल्याण करें आप हमें वैभववान बनाइए पांचों दिशाएं उस देवी यज्ञ की रक्षा करें पांचों दिशाएं यजमान की मंद बुद्धि दूर करें पांचों दिशाएं यजमान की दुर्मति दूर करने की कृपा करें यज्ञ पति को धन से पोसे यज्ञ पति को यशस्वी धन से पोसे यज्ञ में अधिष्ठित होने की कृपा करें यजमान समिधा से अग्नि को प्रदीप्त करते हैं घी से भरी आहुति अग्नि को प्रदान करते हैं महान उक्तों से यज्ञ को सिद्ध किया जाता है सैकड़ों लोग देवताओं की दिव्यता तथा शोभा पाने के लिए यज्ञ करते हैं देवों को यज्ञ में बुलाकर अहवर्य यज्ञ करते हैं उनके धाम को प्राप्त होते हैं यजमान शांत मन से शांत हवियों वाला यज्ञ करते हैं यह यज्ञ त्रीय कहा जाता है यज्ञ के वाणीमय आशीष तन हमारी इच्छा से अनुकूल फलेभूत होते हैं हरे केस वाली और सम्मुख स्थिति सविता देवी रस्मियां उनके उदय होने से पूर्व ही प्रकट हो जाती हैं अजस्त्र ज्योति प्रभावित होने लगती है सूर्य का प्रसव होते ही विद्वान समस्त भुवनों को देखने में समर्थ हो जाते हैं सूर्य जगत को रचने में समर्थ है यह सूर्य मध्यम लोक पृथ्वी लोक तथा अंतरिक्ष लोक तीनों लोकों को अपने दीप्त से पूरी तरह भर देते हैं अथवा प्रकाशित करते हैं सारे विश्व को अपने आश्रय में रखते हैं सभी जलों को धारते हैं सर्व दृष्टा हैं पूर्व और पश्चात के सभी मनोभावों को वह जानते हैं सूर्य बरसात द्वारा समुद्र को सींचते हैं सूर्य समुद्र को धारते हैं सूर्य का मूल स्थान पूर्व दिशा है वह अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमणशील रहते हैं सूर्य स्वर्ग लोक के बीच निहित रहते हैं वह राज्य की रक्षा करते हैं वह अद्भुत रश्मियों वाले हैं वह सर्वत्र भ्रमणशील हैं सभी प्रार्थनाएं इंद्रदेव को बड़ोत्री प्रदान करती हैं आप समुद्र की तरह विस्तृत हैं आप उत्तम रथी हैं आप अन्न के स्वामी हैं आप पालकों में श्रेष्ठ पालक हैं यह यज्ञ देवताओं का आवाहन करने वाला है यह यज्ञ देवताओं के लिए अच्छे मन से हवि वहन करने की कृपा करें यह यज्ञ देवताओं को सभी सुख प्रदान करे यह यज्ञ देवताओं को अधिष्ठित करे हे इंद्रदेव आप हमारे लिए अन्न उत्पादक हैं आप हमारा उच्च मार्ग प्रशस्त कीजिए आप हमारे सत्रों को नीचे मार्ग पर पहुंचाइए उन्हें अधोगति प्रदान कीजिए